नैना के काम करने के अंदाज और उसकी फुर्ती को देख विक्रांत उससे काफी प्रभावित हुआ उसे एहसास हो रहा था कि नैना उसके पद के मामले में भी सीनियर है और काम के मामले में भी बहुत तेज है नैना का ऑर्डर मिलते ही सारे पुलिस वाले वहां से निकल गए सभी अपनी अपनी ड्यूटी में लग गए विक्रांत खड़े खड़े यही सोच रहा था कि सबको तो काम पर लगा दिया गया लेकिन अब मुझे क्या करना है मैं क्या करूँ विक्रांत सभी को वहां से भेजने के बाद नैना ने विक्रांत से कहा नियम के मुताबिक नितेश ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रह सकता है इसलिए हम उसे तुम्हारी ब्रांच पर ट्रांसफर कर रहे हैं मैं कल ही उसे वहां पहुंचा दूंगी और फिर तुम मुझे रमेश सावरकर के मर्डर केस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे देना और फिर हम प्रोसीजर के हिसाब से इसकी आगे की कार्रवाई पूरी कर लेंगे अच्छा और अनिता अनिता का क्या होगा विक्रांत ने पूछा अनिता को अभी हम रिमांड पर रखेंगे एक महीने तक हम उसे रख सकते हैं और फिर उसके बाद में फिर से कोर्ट में अप्लाई करूंगी तो हो सकता है कि एक महीने का रिमांड और मिल जाए तब तक हम उसका इंटरोगेशन करते रहेंगे हमारे पास यही दो महीने हैं कतिल को पकड़ने के लिए अगर इन दो महीनों में हम असली कतिल को नहीं पकड़ पाए तो फिर अनीता को ही मीरा का असली कतिल मानकर उसे सजा दे दी जाएगी दो महीने दो महीने तो बहुत होते अदृश्य शक्ति की ताकत के भरोसे विक्रांत काफी कॉन्फिडेंस में था उसके बोलने के लहजे से नैना को खींच मच रही थी विक्रांत तुम्हारा क्या मतलब नैना ने विक्रांत को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा विक्रांत तुम बहुत ओवर स्मार्ट मत बनो एक बात तुम जान लो मीरा का मर्डर केस सिर्फ पनवेल ब्रांच और मेरा ही केस नहीं है बल्कि ये तुम्हारे डीएन नगर का भी केस है इसलिए अगर ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो मैं तुरंत ही हायर अथॉरिटी को यह रिपोर्ट कर दूंगी तुमने मुझे ये केस क्लोज करने से मना कर दिया और तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा से केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ रहा है फिर तुम्हें भी इसका जवाब देना होगा नैना की बातें सुन विक्रांत बड़े हुई थी। मन सोच रहा था इतने के पीछे, इतना तेज दिमाग और चालाकी छुपी हुई है ये किसी भी कीमत पर अपना कोई नुकसान नहीं करना चाहती है हर तरफ से सेफ से गेम खेल रही है ये केस पिछले दस साल से अब तक सोल्व नहीं हो चुका है और तुम्हें अभी दो महीने ही बहुत ज्यादा लग रहे हैं तुम पागल वागल हो क्या नैना ने कहा और अभी तक के सबूत से ये प्रूफ हो ही चुका है कि अनीता ही असली है। अब अगर अनीता जानबूझकर झूठ बोल रही होगी तो फिर हम उसे कैसे प्रूफ करेंगे कि असली कोई और है विक्रांत ने अभी भी कुछ नहीं बोला उसकी नजरे सिर्फ नैना पर टिकी हुई थी वो नैना के बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ी अजीब सी नजरों से घूर रहा था कभी उसकी आँखों में झाकने की कोशिश करता तो कभी उसकी छाती पर नजरे टिका देखने लगता नैना को भी उसकी हरकत का अंदाजा हो गया था उसने विक्रांत के पेट में अपनी कोहनी धसाते हुए कहा ओ विक्रांत सुन रहे हो तुम अ, अरे तुम फालतू में डर रही हो नैना दो महीने बहुत होते हैं आराम से इन्वेस्टिगेशन करो सब कुछ पता लग जाएगा। और अगर तुम्हें कुछ मेरी मदद चाहिए तो बताना ठीक है वैसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अनिता या नितेश असली मर्डर नहीं है तो तुम बस अपना काम करते रहो और देखना तुम असली कतिल तक जरूर पहुंच जाओगे और हाँ अगर तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट क्लू मिले तो मुझे जरूर बताना ताकि मैं भी इस केस में अपना काम शुरू कर सकूं। इसके बाद विक्रांत ने बड़ा सा मुंह फाड़ते हुए जम्हाई ली और बोला अब तो मुझे नींद आ रही है पूरी रात खराब हो गई है मेरी मैं चल रहा हूं अब मुझे सोना है विक्रांत की बातें सुन नैना बस चिड़कर रह गई उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था आखिर क्यों उसने इस गधे को यहाँ बुलाया और क्यों इससे फ्रेंडशिप की इस वक्त नैना फिर से विक्रांत को पहले की तरह धो देना चाहती थी लेकिन विक्रांत तुरंत ही वहां से बाहर निकल गया पिछली रात उसने जो शराब पी थी और फिर रात में उसे उल्टी भी हो गई थी इसके बाद सारी रात वो जागता रहा था इस वजह से विक्रांत के लिए अब खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था वो जल्द से जल्द अपने बिस्तर पर जाकर पड़ जाना चाहता था घर लौटने के लिए अभी वो कैब में बैठा ही था कि उसका फोन बच पड़ा ये सुनिधि का फोन था वो पूछ रही थी कि अब रमेश सावरकर के मर्डर केस की रिपोर्ट कैसे तैयार करे इसके तुरंत बाद ही उसके पास ऑफिस से ही राघव का फोन आया राघव उससे पूछ रहा था कि जिया के बॉयफ्रेंड का क्या करना है उस पर अभी नजर रखनी है या नहीं राघव का फोन कटते ही उसके पास संगीता का फोन आया ब्यूरो चीफ तुमसे मिलना चाहती संगीता ने गुस्से भरे लहजेज में कहा विक्रांत कहा हो तुम जल्दी से जल्दी स्टेशन पहुंचो ब्यूरो चीफ क्यों विक्रांत से मिलना चाहती है ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को कई सारे फोन कॉल्स और संगीता के बुलावे के बाद विक्रांत ने घर जाकर आराम करने का इरादा छोड़ दिया था वो वहां से सीधे ही अपने ऑफिस पहुंच गया लेकिन विक्रांत जैसे ही ऑफिस के भीतर दाखिल हुआ सभी की नजरें उसे ही देख रही थी सब उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे विक्रांत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था वो कभी अपने कपड़े देखता था तो कभी चेहरे को देखने की कोशिश करता वो मन ही मन सोच रहा था क्या हुआ मुझे ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मैंने कुछ गलत कपड़े तो नहीं पहने हैं या कपड़ों पर कुछ लगा है चेहरा भी तो ठीक ही है मेरा फिर क्या हुआ है दरअसल विक्रांत ने रमेश सावरकर मर्डर केस को सॉल्व करने के बाद मीरा के मर्डर केस को री इन्वेस्टिगेट करने का फैसला लिया था जिसकी खबर अब तक डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी इस वजह से ही लोग विक्रांत के हिम्मत की दाद दे रहे थे। पहले उसने टीजर मर्डर केस सॉल्व किया और फिर कटे हाथ वाला केस और अब रमेश सावरकर का मर्डर केस सॉल्व करने के बाद उसे री इन्वेस्टिगेट करने की बात कर रहा था उस वजह से लोग उससे काफी प्रभावित थे सभी विक्रांत से उसकी सफलता का राज जानना चाहते थे अभी विक्रांत ऑफिस के भीतर दाखिल हो ही रहा था के डिपार्टमेंट की दो फीमेल ऑफिसर भी विक्रांत को देखकर मुस्कुराए जा रही थीं। विक्रांत ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा क्या हुआ कुछ चाहिए क्या विक्रांत की बात सुन दोनों हंस पड़ी और फिर वहां से निकल गयी अभी विक्रांत यहां से आगे बढ़ाई था कि उसका सामना टीम बी की हेड मंजू सचदेवा से हो गया मंजू टीम बी के ऑफिस से बाहर निकल रही थी जब मंजू की नजर विक्रांत पर पड़ी तो उसके कदम वही रुक गए उसे देखते ही विक्रांत ने मजाकिया लहजे में कहा ओ मंजू मैडम आप तो बहुत दिन बाद दिख रही हैं, क्या हालचाल है अच्छा वो नर्सिंग होम वाले चोर को अभी पकड़ा या नहीं अगर कुछ मदद चाहिए तो बताना विक्रांत सही मायने में मंजू का मजाक बना रहा था लेकिन मंजू बिना एक भी शब्द बोले वहाँ से अंदर टीम बी के ऑफिस में चली गई विक्रांत अभी टीम ए के गेट पर ही पहुंचा था की उसे सामने से टीम लीडर संगीता के साथ ही ए टीम की पूरी यूनिट तेजी से बाहर निकलती दिखाई पड़ी विक्रांत को लगा कि ये लोग उसके स्वागत में गर्मजोशी के साथ बढ़े आ रहे हैं। विक्रांत भी उसी सिचुएशन के हिसाब से पोज लेने लग गया उस पर सबसे पहली नजर टीम लीडर संगीता की पड़ी संगीता विक्रांत को देखते ही खुशी से झूम उठी